जोस मार्टी जन ग्लिटर और कैथलिन थॉम्पन मैं एक बड़े दुख के बारे में जानता हूं अनाम लोगों में दुनिया का सबसे बड़ा दुख है इंसान की गुलामी जोस मार्टी का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध गृह युद्ध से लगभग दस साल पहले अठारह में क्यूबा में हुआ था उसे लोग पेपे कहते थे उसका परिवार गरीब था यह असामान्य नहीं था क्योंकि क्यूबा में बहुत से लोग गरीब थे पेपे के माता पिता बेहतर जीवन की तलाश में स्पेन से क्यूबा आए थे पर वहाँ उन्हें कोई काम नहीं मिला यह भी असामान्य नहीं था जो के गॉडफादर ने उसे स्कूल भेजने के लिए पैसे दिए जब पेपे तेरह वर्ष के थे तब उन्होंने कोलेजियो डी सैन पॉब्लो में प्रवेश किया स्कूल के निदेशक एक कवि और पत्रकार थे जो एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए समर्पित थे उसका नाम राफेल मारिया डी मैंडिव था वो पेपे के शिक्षक थे एक दिन स्पेनिश अधिकारी आए जो उस समय क्यूबा पर शासन करते थे और मेंडिव को जेल में ले गए उनके अनुसार मेंडिव एक राजनीतिक रैली में शामिल हुए थे उस समय क्यूबा में वो एक अपराध था पेपे -पे जेल में मेंडिव से मिलने और मिलने गए और वो उस अनुभव को कभी नहीं भूले 1868 में क्यूबा में एक क्रांति छिड़ गई इसे दस वर्षीय युद्ध कहा जाता है तब पेपे केवल पंद्रह वर्ष के थे और स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए बहुत छोटे थे लेकिन उन्होंने क्रांति की महिमा के बारे में एक लंबी कविता लिखी जो एक क्रांतिकारी अखबार में प्रकाशित हुई फिर स्पेनिश अधिकारियों को एक पत्र मिला जो पेपे और उनके सबसे अच्छे दोस्त फर्मीन वॉल्डेस ने लिखा था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि वे क्रांति के पक्ष में थे उसके बाद पेपे और फर्मीन को गिरफ्तार कर लिया गया मुकदमा से पहले दोनों लड़कों ने हवाना जेल में साढ़े महीने बिताए तब फर्मिन को छः महीने की जेल की सजा सुनाई गई पेपे को कड़ी मेहनत के लिए छे कड़ी मेहनत के साथ छः साल की सजा सुनाई गई उसे सरकारी खदानों में पत्थर तोड़ने जाना पड़ा सोलह साल की उम्र में पेपे ने छः महीने चिलचिलाती धूप में ऐसे काम किए जिससे कोई भी मजबूत आदमी टूट जाता चूंकि उसके पिता के कुछ मित्र सेना में थे इसलिए पेपे को एक नियमित जेल में ले जाया गया लेकिन वो पहले ही आधा आंधा हो चुका था और उसे एक चोट लगी थी जिससे वह जीवन भर परेशान रहा और वो उस वो चोट उसे तब लगी जब एक गार्ड ने उसे लोहे की जंजीर से मारा अठारह में स्पेनिश लोगों ने पेपे को जेल से रिहा कर दिया लेकिन उन्होंने उसे स्पेन भेज दिया 18 वर्ष की उम्र में पेपे ने अपने परिवार और अपने प्यारे देश को छोड़ दिया बाद में वो क्यूबा की आज़ादी के लिए लड़ने और मरने के लिए दो बार फिर क्यूबा वापिस आए स्पेन में वह स्कूल गए वहां पेपे ने हाई स्कूल डिप्लोमा और कानून की डिग्री हासिल की उन्होंने लिखना भी जारी रखा उन्होंने जो पहला लेख लिखा वो क्यूबा में राजनीतिक कैदियों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में था वो लेख गुस्से से भरा था लेख ने स्पष्ट रूप से दिखाया था कि माटी जानते थे कि वो किस बारे में लिख रहे थे उससे यह भी पता चलता है कि माटी एक महान लेखक के माटी में एक महान लेखक के गुण थे लंबे समय तक मार्टी को यह उम्मीद थी कि अगर स्पेन एक गणतंत्र बन जाता है तो फिर क्यूबा के साथ अच्छा व्यवहार करेगा उस स्थिति में शायद क्यूबा को स्पेन से पूरी तरह स्वतंत्र होने की आवश्यकता नहीं होगी फिर 27 नवंबर अठारह को क्यूबा में मेडिकल छात्रों के एक बड़े समूह को बंदी बना लिया गया सरकार के अनुसार वे एक स्पेनिश समर्थक अखबार के संपादक की कब्र का अनादर कर रहे थे आठ छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी गई तीस अन्य को कड़ी सजा सुनाई गई उसके बाद से मार्टी ने स्पेन के साथ क्यूबा के शांतिपूर्वक रहने की सारी उम्मीदें छोड़ दी अब क्यूबा को स्पेन से मुक्त होना ही होगा 1875 में जब मार्टी बाईस वर्ष के थे तब उन्हें स्पेन छोड़ने की अनुमति दी गई लेकिन फिर भी उन्हें क्यूबा वापस जाने की अनुमति नहीं मिली इसलिए वो मैक्सिको चले गए वहां वो अपने परिवार के साथ रह सकते थे और साथ में अपने देश के भी करीब हो सकते थे मैक्सिको में मार्टी एक वक्ता और एक पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध हो उन्होंने एक सफल नाटक लिखा जो मैक्सिको सिटी में प्रदर्शित किया गया फिर मार्टी एक प्रसिद्ध साहित्यिक समूह का हिस्सा बन गए मार्टी ने क्यूबा की एक महिला अठारह सौ सतहत्तर में मार्टी क्यूबा लौट आए उसके लिए उन्होंने झूठे नाम का इस्तेमाल किया और पुलिस द्वारा पहचाने जाए बिना एक महीने तक रहने में सक्षम रहे लेकिन वो वहां काम नहीं कर सके उन्होंने जल्दी ही समझा कि वो क्यूबा छोड़ने पर अपने देश के लिए और अधिक कर सकते थे इस बार वो ग्वाटेमाला गए वहां वो इतिहास और साहित्य के प्रोफेसर बन गए उन्होंने एक साहित्य पत्रिका शुरू करने में मदद की और एक नाटक लिखा उन्होंने एक प्रसिद्ध कविता लानीना डे ग्वाटामाला भी लिखी फिर मार्टी मैक्सिको लाउट आए और दिसंबर अठारह में उनकी और कार्मेन की शादी हुई क्यूबा की स्वतंत्रता के लिए 10 साल का युद्ध 1878 में समाप्त हुआ और जोस और कारमेन मार्टी क्यूबा चले गए लेकिन मार्टी ने बहुत जल्दी महसूस किया कि युद्ध को समाप्त करने के लिए स्पैनिश लोगों ने जो वादे किए थे वे सभी वादों को तोड़ रहे थे फिर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि क्यूबा को स्वतंत्र होना चाहिए स्पेनिश ग कहा कि उस अपराध के लिए मार्टी को गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा जब तक वो समाचार पत्रों में यह घोषणा नहीं करते कि वो स्पेन का समर्थन करते हैं जोस मार्टी ने कहा जनरल से कहो कि मार्टी उस तरह का आदमी नहीं है जिसे खरीदा जा सके इसके बाद मार्टी को स्पेन भेज दिया गया मार्टिन अकेले स्पेन गए उनकी पत्नी अपने बच्चे के साथ क्यूबा में ही रही अफसोस की बात यह है कि मार्टी की शादी ज्यादा समय नहीं टिकी कारमेन एक सुरक्षित शांत जीवन चाहती थी और और अगर मार्टी स्पेन के खिलाफ बोलना जारी रखते तो वो संभव नहीं होता मार्टी को स्पेन से भागने में ज्यादा समय नहीं लगा वे न्यूयॉर्क शहर गए और मध्य और दक्षिण अमेरिका की कुछ छोटी यात्राओं को छोड़कर वे अगले चौदह वर्षों तक वहीं रहे हालांकि वे अपनी सुंदर कविताएं लिखते रहे लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश समय क्यूबा में एक और क्रांति आयोजित करने में बिताया क्रांति चौबीस फरवरी अठारह को शुरू हुई एक अप्रैल को मार्टी सेंटो डोमिंगो से क्यूबा के लिए रवाना हुए उन्हें क्यूबा रिवोल्यूशनरी पार्टी का प्रतिनिधि नामित किया गया जिसकी उन्होंने स्थापना की उन्होंने राष्ट्रपति पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया इस पर के मार्टी को पृष्ठभूमि में रहने का आदेश दिया उनका जीवन लड़ाई में जोखिम में डालने के लिए बहुत मूल्यवान था लेकिन मार्टी उस तरह के व्यक्ति नहीं थे उन्नीस मई को स्पेनिश लोगों ने हमला किया मार्टी अपने घोड़े पर सवार होकर लड़ने के लिए निकले डॉस रफोस जहां दो नदियां मिलती हैं वहां गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई इसलिए जोस मार्टी की मृत्यु के बाद भी क्यूबा स्पेन से मुक्त रहा उनकी याद तब तक रहेगी जब क्यूबा से प्यार करने जब तक क्यूबा से प्यार करने वाले लोग रहेंगे और उनकी कविताएं हमेशा अमर रहेंगी मेरी कविताएं बहादुरों को खुश करेंगी वे ईमानदार और संक्षिप्त हैं मेरी कविता स्टील जैसी मजबूत है जिनसे तलवार बनाई जा सकती है